श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध अथ त्रयोदशो विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और की महिमा शूवाच यम ब्रह्म वरण्रमुता स्तुवंती दिव्य स्थब वेद सांग पदक्रमोपनषद गायती यम साम गा ध्यान तदतेन मनसा पश्यम योगिनो यशांतम नविरा सुर कहते हैं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते हैं साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं सलीीन मन से जिनका में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है पृष्ठे भ्राम्यद मंदम मंदर गिरी निद्र लोकमठा कृतेर्भगवत सुसा निधा पान्त वह संस्कार कला नवसारेलासा याता यातायात मतंद्रितम जल निधे नाद्याश्राम्यति जिस समय भगवान ने कक्षप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंद्रा चल मथानी की तरह घूम रहा था उस समय मंद्राचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है उसे अब तक विश्राम न मिला भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। पुराण संख्या सम्भूति मत्स्य वाच्य प्रयोजन दानम दानस्य से पाठादेश निबोधत सौनग्य अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या उनका जोड़ श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए ब्राह्मण दस सहस्रारणि पाद्यम पंचोनष्टि च श्री वैष्णव त्रयोविंशुशति से ब्रह्मपुराण में दस हजार श्लोक पद्मपुराण में पचपन हजार श्री विष्णुपुराण में तेईस हजार और पुराण की श्लोक संख्या चौबीस हज़ार है दशा दशाष्टौ श्री भागवतम नारदम पंचविंशति मारकंडम नवभाम चतुशतम श्रीमद्भागवत में अठारह हजार नारद पुराण में पच्चीस हजार मार्कंडे पुराण में नौ हज़ार तथा पुराण में पंद्रह हजार चार सौ श्लोक है चुर्द भविष्यम सच शता दशाष्टौ ब्रह्मविवृत लिंगमेका भविष्य पुराण के श्लोक संख्या चौदह हजार पाँच सौ है और ब्रह्मवैवर्त पुराण की अठारह हजार तथा पुराण में ग्यारह हजार श्लोक है चतशति वराहम एक सहस्रक स्कांदम शतम तथा चैकम वावन दस वारह पुराण में चौबीस हजार स्कंद पुराण की श्लोक संख्या इक्यासी हजार एक सौ है और वामन पुराण की दस हजार कौर्म सप्त्यात मास्म तत् चतुर्दश एक ब्रह्माण्डम द्वादी कूर्म पुराण सत्रह हजार श्लोकों का और मत्स्य पुराण चौदह हजार श्लोकों का है गरुण पुराण में उन्नीस हजार श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में बारह हजार एवं पुराण सन्दोह चतुर्लक्ष उदाह तष्टादश सहस्रम श्री इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर चार लाख होती है उनमें श्रीमद्भागवत जैसा कि पहले कहा जा चुका है अठारह श्लोकों का है द भगवता पूर्व ब्रह्मणों नाभिपंकताय कारुण्या पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था आदि मध्यावसान सुवैराग्याख्यान संयुत हरि लीला कथा भ्राहतम ऋतानंदित सत्सुर इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य करने वाली बहुत सी कथाएं हैं इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप है ही उनके सेवन से सतपुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है सर्व सर्वेदांतसारम य ब्रह्मात्मिकणम द्वितीयम वस्तष्ठम कैवल्य प्रयोजनम आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का रूप अद्वितीय शवस्तु वही श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष पौषपद्याम पौर्णमाश्याम धीम सिंह ददाति यो भागवतम ज जाति परमा गति जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रख कर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है राजन्ते राजनतेम गृशे साक्षा श्रीमद्भागवतम परम संतों की सभा में अभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद्भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते सर्वेदांत सारम्भी सर्वेदांत सारम्भि श्री भागवत मिश्रते दृशा मृत तिप्त नान्यतिवचेन यह श्रीमदभागवत समस्त उपनिषदों का सार है जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता निम्नगा य गंगा देवानाम अच्तो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणादम तथा जैसे नदियों में गंगा देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत हैं क्षेत्राण चर्वेशा यथा काशी तथा पुराण श्रीमद्भागवतम श्रीमदभागवत ध्वजा सोनका दृश्यों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है श्रीमद्भागवत पुराण ममल यदमा प्रिय यस्पारंसमेक ममल ज्ञान परम गीये त्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नष्कर्म आविष्कृतम तत्म विपठन विचारण परो भक्ता विमुच्यते विमुचे नर यह श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वथा निर्दोष है भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है किसका इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भागवत की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है कस्म ये नासीयम तुला ज्ञान प्रदीपुरा तद्रूपेण च नारदा ये कृष्णा तद्रूपिणाम योगींद्राय तदात्मनाथ भगवत कारुण्यवतः तश्रुद्धम विमलम विशोक अमृतम सत्यम परम धीमहीम यह श्रीमद्भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगिंद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं पटक सकते हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं नमस्त भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इद कृपया कस्मे कस्मै व्याक्ष हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया योगीन्द्राय नमस्तस्मे सुखाय ब्रह्मिणे संसारपद योग विष्णुरात अमोम चन्थ ही अम उन योगिराज ब्रह्मस्वरूप श्री सुखदेव जी को भमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमदभागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजस्व परीक्षित को मुक्त किया भवे भवे यथा भक्ति पाद स्थाते तथा कुरसदेवे सहनाथ स्व नो प्रभो देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं अब आप ऐसा ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अभिचल भक्ति बनी रहे नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाम सनम प्रणामो दुख समम नमामि हरि परम जन्म भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है उन्हीं परम तत्व तत्वस्वरूप हरि को मैं नमस्कार करता हूँ यति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिख्या अष्टादसहस्रायाँ पारमहस्याम सहितायां द्वादश स्कंधे तयोदशोध्याय यति द्वादश पूर्णों ग्रंथ